एक असुर था लम्बा असुर बालक का रूप लेकर आया था भगवान ने इसकी भी लीला को क्या कर दिया समाप्त हो एक बार गाय चलती हुई मूंज वन में पहुंच गई गाइया घूमती घूमती घूमती वन में पहुंच गई मूंज वन में पहुंच गई उस समय गोप ग्वाले कह रहे गहिया कहा चलेगी वो ग्वाले भी ढूंढते ढूंढते इसी मुझ मन में आ गए और इस मन में लग गई आग गैया भगवान के जो मित्र थे भक्त थे ग्वाले उन्हें बड़ी अग्नि से पीड़ा हो रही थी भगवान से सुकार करी भगवान उस मन में आए भगवान ने सबको कहा कि मित्रों को बंद करो और भगवान ने कौन दावा नल अग्नि को पीड़िया बुल भक्त वस्कर भगवान की दो मर्तबा भगवान ने अग्नि का पान कर लिया है ऐसे भक्त वंशा कलपति भगवान को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं दसवें स्क के बीसवे अध्याय में वर्षा और शरद ऋषि के विषय में बताए जब वर्षा होती है तो वर्षा से पृथ्वी को पानी मिलता है और वृक्ष क्या हो जाते हैं पैदा, हो, पैदा होते हैं वृक्ष और जो वृक्ष होते हैं वो भी धुलकर हरे भरे हो जाते हैं तो बड़ी हरियाली हो जाती है ये तो बड़ा सुंदर वर्षा ऋतु का बताया गया है और इक्कीसवीं अध्याय के अंदर बेणू गीत के विषय में बड़ा सुंदर बताया गया पंशु द्वारा भगवान सबको क्या कर देते थे मोहित कर देते श्याम सुंदर का बंसी बजाना जब शाम सुंदर बंसी बजाने के लिए ललित त्री से खड़े हो जाते थे ऐसे केड़े खड़े हो जाते थे बंसी बजाने के लिए पक्षी उड़ना भूल जाते थे। जो उड़ रहे होते ना पक्षी बंसी की धुन को सुनते तो उड़ना भूल जाते थे पशु चलना भूल जाते भवरे गूंज करना भूल जाते थे और वहाँ पर्वत जो पर्वत जो ठोस है पर्वत पिघलने लग जाते थे और यमुना जी का जो निर्मल जल है वो ठोस हो जाता था मनुष्य की चर्चा क्या देवता ऋषि भी मोहित हो जाते थे कि जब भगवान वेणु जीत के द्वारा जब बंसी बजाते थे बोलो बंशी भगवान की जय बाईसवें अध्याय के अंदर गोपियों का हर लीला के विषय में बताया गया है कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया वैदिक सभ्यता के अनुसार दस जब चौदह साल की कन्या जो होती है कुमारी कन्या अच्छी अच्छे पति की प्राप्ति के लिए शिव या देवी दुर्गा जी का क्या करती है पूजन करती है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम भगवान की ग्रंथ राजमत भागवत भगवान की इसी प्रकार से वेणु गीत के द्वारा भगवान का वंशी बजाना गोपियों को नहीं करना फिर भागवत के सत्य स्थल के बाईस अध्याय में चीर हर का बताया एक समय गोपियों ने माँ कात्याणी का व्रत रखा और सारी गोपियां जो थीं वो यमुना जी में स्नान कर रही थी बगैर वस्त्रों के यमुना जी में श्री वरुण देव जी का वास है तो वरुण देव जी के भजन में बाना है। तो वरुण देव जी ने भगवान से प्रार्थना करी प्रभु कुछ तो भगवान जो है वहां आए और भगवान ने सब गोपियों के वस्त्र चुरा लिया और भगवान पेड़ पर बैठे जब स्नान कर गोपिया जाने लगी तो गोपियों के वस्त्र उन्हें नहीं मिले तो गोपियों ने यहाँ वहाँ देखा तो पहले भगवान की टांग नजर आई और वहीं वस्त्र भी नजर आ गए गोपियाँ समझ गई ये किया कराए किसका है कृष्ण गोपियों ने कहा कन्हैया हमने तुमने देख लिया तुम हमारे वस्त्र भगवान ने कहा नहीं आप अपने घर जाए बोले कन्हैया वस्त्रहीन होकर हम बाहर नहीं जा सकते भगवान ने बोला क्यूँ बोले हम लज्जा आती है भगवान ने कहा जैसे तुम्हें बाहर लज्जा आती है वस्त्रहीन होकर जाने में कि बाहर सब लोग रहते हैं इस तरह तुम्हें यमुना जी भी वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए यमुना जी में लोग रहते हैं गोपियों को भगवान ने शिक्षा भगवान ने शिष्टा गोपियों को गोपियों ने कहा कन्हैया अब हमने किया अब हमारे ऐसा नहीं, नहीं करेगी तो भगवान ने उन गोपियों के चीर को दे दिया और भगवान का नाम हो गया बोलो चीर चोर भगवान की तो इस तरह से भगवान ने ये दूध को लीला किया अब एक वक्त क्या हुआ एक दिन गोप ग्वालों को वन में बड़ी जोर की भूख लगी वही आगे मथुरापुरी में कुछ यज्ञ कर यज्ञ कर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सताओं को कहा कि आप वहाँ जाए और ब्राह्मणों से कहें हमें भोजन कर सारे गोप वाले गए पर उन ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया सब ग्वालिया को लेकर नहीं है उन्होंने तो हमें मना कर दिया नहीं भोजन दिया तो भगवान ने कहा अब उनकी पत्नियों के पास ब्राह्मणों तो की पत्नियों के पास तो गए फिर प्रसन्न हो गई सुंदर सुंदर भोजन की थालियाँ सजाकर कर श्री कृष्ण बलराम जी के यहाँ पास आई खूब सबको भोजन पवाया फिर गोपियाँ घर नहीं जा रही थी ब्राह्मण पत्निया तो भगवान ने समझा बुझा कर उन सबको ढिका कर दिया भगवान की बुद्ध एक दिन की बात है दीपावली का दिन था भगवान अपने सकाओं तो के साथ आए वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया तो बड़ा सुंदरता था वृंदावन सजा भगवान घर में गए तो सुंदर सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा थे अलग अलग किस्म के भगवान ने कहा मैया हमें भूख लगी जो मैया ने कहा देख कर नहीं आये हो जाएगी तब नहीं बोले माँ जे जे कुछ बोला बोले देख कर हम हम सब जो पूजन की तैयारी कर रही इंद्र पूजन की सामग्री है उन्हें भोग लगाएंगे तो तब हम खाएंगे नहीं तो अपने बाबा से पूछने जाते भगवान बाबा के पास आए और भगवान ने कहा बाबा बोले बाबा इतना विशाल यज्ञ और इतना सुंदर वृंदावन को खुश हो बाबा ने कहा हम इंद्र का पूजन करने जा भगवान ने कह दिया ये कौन सी भला बोले कन्हैया ऐसे मत के स्वर्ग को देवता है अच्छा स्वर्ग का देवता है तो भगवान ने कहा बाबा इंद्र के पूजन से होता क्या है बाबा ने कहा इंद्र का पूजन करते तो इंद्र क्या करते हैं वर्षा करते है। वर्षा करते तो हमें अनादि की प्राप्ति होती है हमारी जीविका चलती तो भगवान ने कहा देखो बाबा आधे ग्वाले जो है वो इंद्र का पूजन करते और आधे गुआ इंद्र का पूजन नहीं करते तो जो पूजन करेंगे तो क्या उनके यहाँ ही वर्षा करेंगे बोले बाबा चलो हम इनके पूजन करना बंद करेंगे तो क्या होगा तो बाबा ने कहा ये तो नाराज हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा बाबा ये देव का थोड़ी दुस्वार्थ है स्वार्थी किसको कहते हैं जब तक दो तो खुश और देना बंद कर दो तो नाराज तो भगवान ने कहा का छोड़े हुए ये तो स्वार्थी देंगे तो खुश और नहीं देंगे तो नाराज़। भगवान ने कहा हमारी घोलिया कहाँ पड़ती है गिर राज्य गिर राज्य से हमारी घोलियाँ जाती है घास खाती है जो देती है जिसका हमें दही मिलता है माखन मिलता है घी आदि जो हमें मिलती है बधार जिस हम देश को जिस समय धनराशि तो हमारी का कौन चला रहा गिरिराशि गिरिजा गिरिराशी हमारे देवता है गौ माता हमारी मां है ब्राह्मण हमारे देव है जो हमारे पूजन में है कोई कामना नहीं है हमें अपना आशीर्वाद देते तो बाबा ब्राह्मण की गौ की गिरिराजी पूजन छोड़कर हम इनका पूजन क्यों करें बाबा ने कहा कि तो मुझे समझ नहीं आया। भगवान ने कहा बाबा समझो। अब हम पूजन करेंगे वो करेंगे गोवर्धन करें। जितने पकवान आदि महाराज भोजन के बनाए वो सारे लेकर चलेंगे गए कहा गिरिराजी के बाबा ने पूछ लिया कन्हनिया तेरे देवता कहा अरे भगवान ने कहा साथ बड़े तो हमारे देवता नजर नहीं आ रहे यही को तो हमारे देवता है अच्छा कन्हनिया वो देवता है पंडित हाँ। जी भी भगवान खुद बने भगवान ने, ने कहा अब आप जो है हमारे देवता को स्नान क्या दरवाजे देवता को स्नान कर स्नान कर गिरिराजी से यमुना जी बहुत दूर है तो बैलगाड़ियों आरोप जा रहे हैं यमुना जी का जल लेकर आ रहे बहुत गले डाल गई पर गिरिराज जी के मुँच भी गिली ना बाबा ने बा हमने इतना जल छोड़ दिया यमुना जी इतना जल डाल दिया और तेरे देवता जी को मूछ भी दिल्ली नहीं है तो हम कैसे स्नान करवाएंगे भगवान ने कहा चिंता मत करो इसका प्रबंध भगवान ने वहीं बराजमान भगवान ने गंगा मैया का ध्यान किया भगवान ने कहा गंगे आओ यहां भगवान ने मानसिक रूप से गंगा जी का ध्यान किया और गंगा जी वहां प्रकट हो गई और गंगा जी का नाम क्या हुआ गुल मानसी की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई आप तो गिरिराज जी को ख्याल का सुना चाहिए अब भगवान ने कहा देवता प्रकट हो गए बोलो गिरिराज महाराज की मैया छोरा को देखो गिरिराज मैया बोले कन्हैया वो एक बात समझ में बोले का बोले मैया मैया कहे कन्हैया फिर देवता तो तेरे जैसे भगवान ने का देख मैया जिस गाय का मैं दूध पान करता हूँ उसी गाय का हमारे देवता को भी भोग लगा और दूसरी बात जो है देवता का पूजन ध्यान कर कर मैया मैं देवता के जैसा हो गया मैया ने कहा तेरी बाकी बावरी बातें मुझे समझ में नहीं आती नंद बाबा ने पूछ लिया पंडित जी अब क्या खाए भगवान ने कहा करना क्या जो भोजन है वो लगाओ भोग हमारे देवता को जितने छप्पन प्रकार के भोजन थे वो सारे गिरदाजी पतिलों के अरे मधु मंगल जैसे नहीं है वही खा जाएगा तो हम क्या खाएंगे भगवान का चिंता मत करो देवता के ऊपर निर्भय रहो देवता कृपा करेंगे उस वक्त नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो नंद बाबा ने कहा कन्हैया इंद्र का, का पूजन करते करते दाढ़ी के बाल सफेद हो गए पर उस दाढ़ी के ने कभी हमको मुख नहीं दिखाया कभी दर्शन नहीं किया अच्छा। जाए इस तरह से भगवान गिरिराज जी ने कहा ब्रजवास हम तुम्हारे पूजन से अति प्रसन्न अच्छा। तुम पर कोई संरकत न ऐसा आशीर्वाद अब बाबा ने कहा कन्हैया पूजन तो हो गया अब क्या करें बोले मेरे देवता की परिक्रमा तो सात की परिक्रमा है परिक्रमा जब मैं परिक्रमा कर, तो कर रहा था तो आपका खुना है मैं गिला की परिक्रमा कर रहा था भगवान की कृपा से गिलाजी की परिक्रमा दासना करी है और अभी जो हम होकर आए थे तो परिक्रमा मार्ग से जहाँ मुख द्वार है वहां तक हम सब भक्ति जो हैं वो दंडवत करके गए लेट कर गए और वहाँ मुख द्वार पर जो है जहाँ भगवान ने उठाया था वहाँ हमारी धनवत जो है पूरी हुई तो हमारी वहाँ महंती श्री सुनीता शर्मा जी उन्होंने वहां के खंडो से कहा कि कृष्ण किशोर दास जी जो है वो पाकिस्तान में रहते, है, रहते हैं और भगवत पुना करते हैं, रहते हैं। उस समय पंडो ने बड़ा आशीर्वाद दिया वो रंग हमें लगाया जो रंग गिरिराज के है। बोलो गिरिराज महाराज की वो आपको भी मिल गया कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो वो कृपा जो है आपके ऊपर तो भी आज बरस इस तरह से भगवान ने जो है इंद्र प्रदेश बंद करवाकर कर पूजा आरंभ कर हमारा जुआ ये इंद्र ने अपने सेवकों से पूछ लिया बोले हम वृंदावन ने पूजन हो रहा है हो रहा है बोले महाराज आपका पत्ता तो साफ हो गया बोले क्या बकरे हो बोले हम ठीक बकरे अब आपको आपका पूजन बंद कर दिया ये सुनकर तो इंद्र लाल किला होगा और इंद्र ने बड़ी वहां पर भयंकर क्या करी वर्षा करी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे बड़ी भयंकर प्रले का पानी बरसाया कौन सा पानी था प्रले का पानी बड़ा भयंकर वहां पर वर्षाया कितना पानी था कैसा पानी था विशाल हाथी होता है न गर्गसंता के इतनी बड़ी एक बूंद और उसी ही विशाल हाथी की जो सुन होती है नारा भे रही थी पानी सारे गजवासियों भगवान की श्रमा देती बोले नहीं आप बैठा भगवान ने कहा कि हमने दिल का पूजन कराया है ही हमारी भाषा तो आइए हम भी श्री गिरिराजी लगे गिरिराज धरण प्रभु शरण गिरिराज ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण ओ प्रभु तुम शरण प्रभु तुम शरण हे गिरी राज शरण प्रभु तुम शरण हे प्रभु तुम्हारी शरण बोलो तरी गोवर्धन महाराज की जय भगवान सबको लेकर गिरिराज जी के पास गए नमस्कार और सब लोगों ने मिलकर भगवान का हाथ बटाया और भगवान ने उस गोवर्धन जी को सात साल की आयु में भगवान कृष्ण की सात को उसका पर्वत है उसे भगवान ने अपनी छोटी उप उठाया गोवर्धन उठाने के कारण भगवान का नाम गिरधारी हो गया बोलो गिरधारी भगवान की कोई कमर रखकर बैठा कोई ऐसा हाथ रखकर कोई गंदा लगा कर सब ने भगवान के साथ पर्वत को उठा रखा और यहाँ इंद्र बड़े बड़ी भयकर वर्षा कर रहे हैं गर्ग संहिता में लिखा है कि भगवान सुदर्शन चक्र जो है वो गोवर्धन जी के आसपास बड़ी तेज गति से घूम रहे हैं और उस पानी को क्या कर रहे हैं सुखा रहे हैं गोवर्धन जी कैसे पानी सुखा रहे हैं भगवान के उस सुदर्शन चककर बोले जैसे अगस्त ऋषि समुन्द्र को पी जाते जब उन्हें प्यास लगती है और शेष नाग जी उस पर्वत से लपेट गए और कर जैसे वॉटर प्रूफ नहीं करते थे उसको ऐसा कर करेंगे यहाँ ये लिखा है कि सुदर्शन चक्कर ऐसे पानी सुखा रहे थे गोवर्धन जी के ऊपर जो बर्फ रहा था इंद्र जो बारिश कर रहे थे जैसे अगस्त ऋषि को प्यास लगती थी समुद्र में समुन्द्र को पी जाते थे एक कथा आती है पड़ी नहीं है लेकिन वैष्णवों के मुख्य सुनी है एक समय शिव जी को पार्वती जी बोलती है कि मैं ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहती शिवजी ने कहा इनके चक्कर में मत पर बहुत खाते पार्वती जी बोलती है नहीं हम ब्राह्मणों की सेवा करेंगे तो शिव जी ने कहा कर लो सी अगस्त ऋषि शिवजी ने पार्वती को कहा एक तो ही अनेक एक ही अनेकों के बराबर है। पार्वती ने कहा हे ऋषिवर हे ब्राह्मण आप भूखे मत जाना पेट भरकर खाना अगस्त तो बाबा ने कहा खाएंगे तुम खिलाने वाले बनो थाली नी? थाली बनाते हैं वो थाली, थाली अगस्त को बाबा और अब तो के के मनों मन खाने लगे। पार्वती जी घबरा शिव जी बोलते मैंने कहा था नहीं कि चक्कर में मत बड़ो वोट खाते हमें पार्वती ने कहा अगर स्वामी जी भूखे चले गए तो पाप लगेगा हे भगवान आप ही पुष्ट कीजिए भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान बटो को मामन के रूप में आ गए बोलो बटोन भगवान की बटो को मामन मतलब बोले ब्राह्मण के रूप में भगवान पार्वती को कहा लो छुट्टी नहीं मिली आधे हो गए कर लो इनकी से ब्राह्मण देव को बिठाया भोजन दिया ब्राह्मण देव ने जैसे भोजन उठाया डकार मारी तो अगस्त बाबा ऋषि का पेट भरे तो भगवान जो है उनके द्वारा ही सबसे पेट पड़ते हैं अब अगर ऋषि ने मांग लिया पानी तो भगवान ने हाथ रोक दिया बोले महाराज पानी सुधार रहा हमें एक गीला करेंगे आपको दिन रात भूख पानी पिलाएंगे जितना पीना पी लेना पर अभी इनसे मत मांगो अभी छोड़ दीजिए पानी सुधार रहा तो भगवान कृष्ण ने अगस्त ऋषियों का आप आइए और जितना सात दिन सात रात पानी बरसा उसको अगस्त बाबा पान कर गए थे बोलो दीन मंजू भगवान आचार्य ऐसा भी कहते हैं लोगों ने कहा कन्हैया तूने गोर्धन पर्वत उठायो तो भगवान का ध्यान ध्यान से देखो किसने उठाया बोले कन्हैया तूने नहीं तो उठायो हम ही तो देख रहे बोले और ध्यान दिया तो हमने से उठाया बोले कहा तूने उल्टे हाथ से उठाया तो भगवान ने कहा तो, तो कहाँ से उठाया बोले उल्टे हाथ से तो भगवान ने कहा हो गया कैसे हमने नहीं उठाया बोले किसने उठाया बोले राधा रानी ने उठाया किसने उठाया क्यूँकी उल्टी हाथ पर तो राधा रानी का वास है बोले मैंने छोड़ तो उठाया मानू छोरी ने उठाय राधा रानी तीन चार दिन हो गए कभी ये हाथ बदलते हाथ बदलते कुछ नहीं कुछ बता कि इतने दिन हो गए हम कभी हाथ यहाँ तहा कर रहे हैं पर तेरों हाथ तेरह को यू है वो हाथ क्यों बदल गया आराम कर ले अब हम हाँ उठाएंगे भगवान ने कहा आपकी इच्छा भगवान खुश चैतन्य चरित अमृत के अनुसार महापुरुषों के नीचे आने के दो कारण बताए गए ऊच कोटी के महापुरुषों को तो नीचे आना ही नहीं चाहिए क्योंकि मां के गर्भ को नरक बताया जाए और इस संसार को दुखमय बताया है। दुख में लिखा है कि कभी कभी सोने को भी बफ की जरूरत पड़ती है चमकने के लिए तो ऊंच को महात्माओं से भी कुछ भजन रह जाता है उस भजन को पूर्ण करने के लिए उन्हें भी नीचे आना पड़ता है एक उदाहरण ये बताया है और दूसरा महापुरुषों के नीचे आने का कारण ये बताया है कि जब भगवान अवतारिक अवतार देते हैं तो भगवान के भक्त कहते प्रभु हम भी आएंगे, हम भी आपकी सहायता करेंगे आपको मदद करेंगे। भगवान हैं। करते भगवान को किसी की मदद की जरूरत नहीं है भगवान ने गीता में कह दिया और नाम साधु नाम बिना चाहे किसी धर्म संस्थापन आ चाहे भवानी जब हर युगम में मैं आ रहा हूँ साधुओं की रक्षा करने के लिए दुष्टों को मारने के लिए तो संतों को क्या सूचना दो उदाहरण बताए गए भक्ति में कुछ कमी रह गई उसे पूर्ण करने के लिए आते हैं और दूसरा प्रभु हम भी आपकी सहायता करेंगे तो मदद करने के लिए मुश्किल वो पिता जो अपने बच्चे को छोटे से बड़ा कर देता है और वही बड़ा, बड़ा होकर बालक पिता के पिताजी अब मैं आपको सहायता करूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर आपको हाथ बटाऊंगा उस समय पिताजी मुस्कराते हैं क्यों मुस्कुराते पिताजी इसलिए नहीं की अब मुझे पैसा दे पिताजी इसलिए मुस्कराते देखो आज ये कितना बड़ा हो गया और अब मुझे कह रहा है कि मैं आपसे कंधे से कंधा मिलाऊंगा हाथ हाथ मिलाऊंगाऊंगा पिताजी पिताजी बड़े खुश होते हैं इसी तरह जगत पिता जगत नारायण श्री कृष्ण भी बहुत खुश हो रहे हैं ब्रजवास ने कहा तू थोड़ा आराम कर ले अब हम उठे कुछ भगवान को ये खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है आपने देखा होगा अक्सर पिता कुछ चीज लेते हैं दुकान से तो अपने बच्चे को दिला देते हैं तो जो पिता अपने बच्चे को चीज दिला सकता है वो खुद भी खा सकता है उसको कोई कमी थोड़ी और जब वे अपने बच्चे को देते हैं तो बच्चा क्या करता है तुरंत उसी चीज को जो पिता ने दिलाई लेकर आएगा पिताजी खाइये पिता बड़े खुश हो गए देखो कैसा बच्चा है। मैंने ही दिलाया और मुझे ही खिलाने के लिए इसलिए ये सब दिया दिया दिया सब कुछ शिक्षा भगवान का है जब हमारे पिता ने भगवान ने हमको दिया और हम भगवान को कहते प्रभु आप खाइये तो भगवान प्रसन्न होते हैं देखो मेरी चीज़ मेरे बच्चे मुझे खिलाते हैं मुझे पूछ यहाँ भगवान इतने भी बहुत खुश हुए बहुत प्रसन्न हुआ मुझे ब्रजवासियों लगा था नहीं आप तो थोड़ा आराम कर ले अब हम उसको भगवान ने जैसे हाथ नीचे किया तो पर्वत ही नीचे आने लगा अब ब्रजवासियों अब तक ब्रजवासियों को यही लग रहा था की हमने कृष्ण के संग हाथ बटाया इसलिए पर्वत ऊपर है अब ये संय उनका दूर हो बोले क्या तू उठा रखो उठा कर नहीं है जल्दी उठा तू उठा से इन्हें ब्रह्म हो बोले कन्ह पूर्व पर्वत पर उठा रहा तो भगवान ने कहा बात सुनिए मैंने देवता को नमस्कार किया और देवताओं ने मुझे एक मंत्र दिया वो तो मंत्र क्या था कि मंत्र पढ़े तो जिसपे दृष्टि डालेगा उसकी ताकत तेरे अंदर आ तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों मेरे देवता ने मुझे मंत्र दिया मैंने मंत्र पढ़ा इसलिए तुम सब ब्रजवासियों की ताकत मुझे एक में आ गई और मैंने इस पर्वत को उप्रजवासी बोले चनैया जब ही तो हम वीर पसली होते जा रहे और तू ताकतवर हो जाएगा इस तरह से भगवान ने इस दिन को लीला करी सात दिन सात रात भगवान ने पर्वत को उठाया सात दिन के भगवान सात दिन रात भगवान ने उठाया और सात उसका पर्वत था यानी कि इक्कीस किलोमीटर पर्वत इक्कीस किलोमीटर बहुत होते बहुत होते यहाँ से मली मॉडल कॉलोनी होगा सिर्फ गुरु सप्ताह के इक्कीस किलोमीटर के पर्वत को भगवान ने सात साल किया गया ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसकी है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम